छोटे से गांव में सोमा नाम का एक लड़का रहता था वह बहुत ही दयालु था हर किसी के सुख दुख में हमेशा आगे रहता पेट भरने के लिए लोगों की गाय भैंस चराकर अपना गुजारा चलाता था एक दिन पशुओं को लेकर घर लौटते वक्त अचानक उसकी कमर में दर्द उठा दर्द भी इतना तेज था कि बेचारा सोमा वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गया जब धीरे धीरे अंधेरा घिरने लगा तो वह सोचने लगा अब मैं क्या करूँगा गांव वापस न पहुंचने पर लोग अपनी गाय भैंसों के लिए चिंतित हो जाएंगे पर मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा वह ये सोच ही रहा था कि तो उसके कानों में वीणा की मधुर आवाज पड़ी पड़ी जैसे जैसे वीणा की आवाज करीब आती जा रही थी वैसे वैसे उसकी कमर का दर्द कम होता जा रहा था सोमा इधर उधर देखने लगा पर वीणा बजाने वाला कोई भी नजर नहीं आ रहा था अचानक उसकी आंखों के सामने एक प्रकाश फैला प्रकाश से उसकी आंखें बंद हो गयी अगले ही पल उसकी कमर का दर्द पूरी तरह से ठीक हो गया जब आंखें खोली तो सामने एक दाढ़ी वाले बाबा खड़े थे सोमा बाबा को चकित होकर देखने लगा अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो बाबा ने पूछा बिल्कुल ठीक अब मेरा दर्द जैसे गायब हो गया है इस वीणा की मधुर आवाज से ये चमत्कारी वीणा है इसकी, इसकी मधुर ध्वनि सारे रोगों को दूर कर देती है इसे मैं तुम्हें ही देने आया हूँ क्योंकि तुम बहुत ही दयालु हो मैं जानता हूँ कि तुम इसका सही उपयोग करोगे इस वीणा को तुम्हारे अलावा कोई भी बजा सकता है पर जो भी अपने स्वार्थ के लिए इसे बजाएगा, इसका असर उल्टा हो जाएगा सोमा को वीणा देकर बाबा अंतर्धान हो गए घर लौटकर सोमा ने वीणा एक पर टांग दी। अब गांव में कोई भी बीमार होता तो सोमा वीणा बजाकर उसे ठीक कर देता एक दिन सोमा को पता चला कि मुखिया जी के लड़के बबलू की तबीयत अचानक बिगड़ गई है बबलू बहुत ही क्रूर और लालची स्वभाव का था मुखिया जी का लड़का होने की वजह से अपने आप को एक बड़ा आदमी समझता था जो भी उसे प्रणाम न करता वह उसे पीट देता एक दिन तो इसी कारण सोमा को भी उसने पीटा था वह दिन आज भी सोमा को याद था उसके बावजूद वह पिछली बातों को भूलकर उसी वक्त वीणा लेकर मुखिया जी के घर चला गया वहाँ पहुँच जैसे ही उसने वीणा बजाई बबलू पहले की तरह स्वस्थ हो गया अब तो बबलू के मन में चमत्कारी यदि वह चाहता तो उसी वक्त सोमा से वीणा छीन सकता था पर अपने पिता को सामने देखकर उसकी हिम्मत नहीं हुई अपने बेटे को ठीक होते देखकर मुखिया जी ने सोमा को एक बोरी चावल देने चाहे पर सोमा ने मना कर दिया वह वापस आ गया घर लौटकर खाट पर लेटा ही था कि तभी दरवाजे पर बबलू को देखकर उठ खड़ा हुआ बोला मालिक आप आइए आइए अंदर आइए बबलू ने रॉब से कहा मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ मुझे तुम्हारी वीणा चाहिए वही लेने के लिए आया हूँ सोमा जानता था यदि ना कहूँगा तो फिर भी वह से छीन कर ले जाएगा इसलिए उसने चुपचाप उसे, चुप उसे वीणा दी अभी कुछ ही दिन बीते थे, थे कि एक दिन बबलू को पता चला कि जगन्नाथपुर राज्य की राजकुमारी बहुत बीमार है उसका उपचार कई वैद्य हकीम कर चुके हैं फिर भी राजकुमारी स्वस्थ नहीं हो पा रही है इसी वजह से राजा ने घोषणा करवा दी थी कि जो भी राजकुमारी को स्वस्थ कर देगा उसे आधार राज पाठ दे दिया जाएगा यह सुनकर बबलू वीणा लेकर राजमहल की ओर चल पड़ा वहाँ पहुँच राजा से बोला महाराज मैं आपकी बेटी को पल भर में ही ठीक कर दूंगा तब क्या आप मुझे अपना आधार राज्य दे, दे देंगे अवश्य यदि तुमने राजकुमारी को ठीक कर दिया तो तुम्हें अवश्य आधार राज दिया जायेगा राजा ने कहा तो लीजिए अभी ठीक कर देता हूँ कहकर बबलू वीणा बजाने लगा वीणा बजते ही राजकुमारी ठीक होने की बजाय और भी अधिक दर्द से तड़पने लगी यह देखकर राजा नाराज हो गया बोला बंद करो इस वीणा को इसकी आवाज से मेरी बेटी की हालत और भी बिगड़ने लगी है कहाँ से उठा लाए हो तुम इसे महाराज मुझे, मुझे यह वीणा, वीणा सोमा ने दी है उसी, उसी ने कहा था कि इस वीणा की मधुर आवाज से हर बीमार आदमी ठीक हो जाता है खुद के बचाव के लिए बबलू ने सारा दोष सोमा पर लगा दिया था सोमा का नाम सुनते ही राजा ने उसी वक्त दो सैनिकों को आदेश दिया सोमा जहाँ कहीं भी हो उसे पकड़कर तुरंत मेरे सामने हाजिर करो कुछ ही घंटों में दोनों सैनिक सोमा को पकड़कर ले आए। राजा ने पूछा क्या ये वीणा तुमने इसे दी थी जी महाराज मैंने ही दी थी पर इस वीणा को निस्वार्थ बजाने से ही रोग ठीक होता है यकीन न हो तो मैं इसे बजाकर दिखाता खाता हूँ यदि राजकुमारी ठीक नहीं हुई तो जो दंड मुझे देंगे मंजूर होगा कहकर सोमा वीणा बजाने लगा जैसे ही उसकी मधुर आवाज राजकुमारी के कानों में पड़ी वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। यहाँ देखकर राजा मुस्कुराते हुए बोले तुमने ठीक ही कहा था इस लड़के ने राजपाट के लालच में वीणा बजाई थी इसी वजह से राजकुमारी की हालत ठीक होने के बजाय और बिगड़ती चली गई। अब तुम्हें जो भी चाहिए उससे मांग लो हीरे जवाहर सोना चांदी नहीं नहीं महाराज मुझे कुछ भी नहीं चाहिए मैं धन दौलत लेकर इतना खुश नहीं होऊंगा, जितना कि लोगों के दुख दर्द ठीक करके होता हुआ मुझे आज्ञा दीजिए यह कहकर सोमा वीणा को साथ लिए लौट गया बबलू को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था उसका स्वभाव बदल चुका था अभी आप सुन रहे थे बाल कहानी वीणा की आवाज वाचक स्वर भारती परिमल